श्री गिर्घ संहिता विश्वजीत खंड विसवा अध्याय कौरवों की सेना का युद्धभूमि में आना दोनों ओर के सैनिकों का तुमुल युद्ध और प्रद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की पराजय जाए नारद जी कहते राजन उसी समय जिनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी वे समस्त कौरव भी अपने अपनी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न का सामना करने के लिए निकले रत्नजटित कंबल, कालीन या झूल से अलंकृत और सोने की साकलों से शोभित साठ हजार हाथी विजय ध्वज फहराते हुए निकले प्रलय प्रयोधि के महान आवर्तों भ्रवरों एवं तरंगों के टकराने के समान गगन भेदनी ध्वनि करने वाली साठ हजार धुंदुमियों का गंभीर घोष फैलाने वाले वे गजराज क्रमशः आगे बढ़ने लगे लोहे के कवच बांधे तथा सिरसना धारण किए दो लाख महामल्ल भी युद्ध के लिए निकले उनके साथ बहुत से हाथी और साड़ भी थे तदनंतर सोने के कंगन बाजूबंद किट और सुंदर कुंडल पहने स्वर्ण में कवच धारण किए दो लाख गजारोही योद्धा निकले तत्पश्चात पीले कवच और टेढ़ी पगड़ी से शोभित दो लाख वीर योद्धा जो अनेक संग्रामों में विजय कीर्ति पा चुके थे युद्ध के लिए निकले वे भी हथियारों पर ही हाथियों पर ही बैठे थे कोई लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल रंग के ही आभूषणों से विभूषित थे वे लाल रंग की ही झूल से सज्जित ऊंचे गजराजों पर चढ़कर युद्ध के लिए निकले थे कुछ हाथी सवार योद्धा काले रंग के कपड़े पहने हुए थे कुछ हरे वस्त्रों से सुसज्जित थे कुछ लोग श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और कुछ गुलाबी कपड़ों से सजे हुए युद्ध के लिए आए थे करोड़ों राजन्य कुमार देव विमानों के समान रथों पर बैठकर आए थे जो अत्यंत ऊंचे और ध्वज से सुशोभित थे उन रथों पर पताकाएं फहरा रही थी अंग तथा सिंधु देशों में उत्पन्न हुए चंचल घोड़ों पर जो मन के समान वेगशाली तथा सोने के आभूषणों से विभूषित थे सवार हो बहुत से क्षत्रिय योद्धा शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले राजन लोहे के कवचों से अलंकृत तथा विद्याधनों के समान युद्ध कुशल बहुसंख्यक वीर चारों ओर से झुंड के झुंड निकलने लगे भेरी मृदंग पटह और आनक आदि युद्ध के बाजे बजने लगे सूत मागध और बंदीजन कौरवों का यश गा रहे थे पुत्र दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बीच बहुत बड़े रथ पर बैठा शोभा पा रहा था वह रथ चंद्रमंडल के समान उज्जवल तथा चार योजन के घेरे वाले छत्र से अलंकृत हो अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था वह छत्र उसे राजाओं की ओर से भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था हीरे के बने हुए दंड वाले बहुत से व्यजन छबर डुलाने वालों के हाथों में सुशोभित हो उस रथ की शोभा बढ़ाते थे उसमें श्वेत रंग के घोड़े जूते हुए थे और उसके ऊपर सिंहधत्त फहरा रहा था दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य पुत्र भी अलग अलग रथ पर बैठे थे उनके रथों पर भी चार चार योजन के घेरे वाले छत्र जिनमें मोती की झालरी लटक रही थी शोभा दे रहे थे भीष्माचार्य द्रोणाचार्य बालिक कर्ण शल्य बुद्धिमान सोमदत्त अश्वस्था धौम्य धनुधर वीर लक्ष्मण शकुनि दुस्शासन संजय भूरिश्रभा तथा यज्ञकेतु के साथ सुंदर रथ पर बैठकर आता हुआ राजा दुर्योधन मरुद गणों के साथ इंद्र की भांति शोभा राजय्र प्रस्थ थे पांडवों की भेजी हुई दो प्रतना सेना कौरवों की सहायता के लिए आई कौरवों की सोलह अक्षौड़ी सेनाओं के चलने से पृथ्वी हिलने लगी दिशाओं में कोलाहल व्याप्त हो गया और उड़ती हुई धूल से आकाश में अंधकार छा गया घोड़े हाथी तथा रथों की ऋणु से व्याप्त आकाश में सूर्य एक तारे के समान प्रतीत होता था भूतल पर अंधकार फैल गया समस्त देवता शंकित हो गए यत्र तत्र हाथियों से वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे घुड़सवार वीरों के अश्व सचालन से भूखंड मंडल खुद गया कौरव और वृष्णिवंशियों की सेनाएं परस्पर जूझने लगीं जैसे प्रलय काल में सातों समुद्र अपने तरंगों से टकराने लगते हैं उसी प्रकार उभय पक्ष की सेनाएं तीखे अस्त्रों से परस्पर प्रहार करने लगी जैसे बाज पक्षी मांस के लिए आपस में जूझते हैं उसी प्रकार उस युद्ध भूमि में घोड़े घोड़ों से हाथी हाथियों से रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए महावत महावतों से सारथी सारथियों से तथा राजा राजाओं से रोज पूर्वक इस प्रकार युद्ध करने लगे मानो सिंह शिंग सिंहों से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों तलवार भाले शक्ति बरछे पट्टी मुदगर गदा मूसल चक्र तोमर भिंदपाल भिंदपाली भुचुंडी तथा कुठार आदि चमकीले अस्त्र शस्त्रों एवं बाण समूहों द्वारा रोषावेश से भरे हुए योद्धा एक दूसरे के बस्तक काटने लगे रणभूमि में बाणों द्वारा अंधकार फैल जाने पर धनुधरो में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारम्बार धनुष की टंकार करते हुए दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे नृपेश्वर अनुरोध भीष्म के साथ दीप्तिमान कृपाचार्य के साथ भानु द्रोणाचार्य के साथ सांब बाल्धिक के साथ मधु कर्ण के साथ तथा बृहद भानु शल्य के साथ भिड़ गए मैथिल श्री कृष्ण के पुत्र चित्र भानु बुद्धिमान सोमदत्त के साथ मृक अश्वस्थामा के साथ अरुण धौम्य के साथ पुष्कर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ कृष्ण कुमार वेदबाहु उस महायुद्ध में शकुनी के साथ श्रीहरि के पुत्र श्रुतदेव सम्रांगण में दुशासन के साथ तथा सुनंदन संजय के साथ युद्ध करने लगे राजन गद विदुर के साथ कृतवर्मा भूरिश्रभा के साथ तथा अक्रूर यज्ञ केतु के साथ संग्राम भूमि में लड़ने लगे इस प्रकार दोनों सेनाओं में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध चिल गया श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दुर्योधन की विशाल सेना को अपने बाण समूह द्वारा उसी प्रकार मथ डाला जैसे वाराह अवतारधारी भगवान ने प्रलय काल के महासागर को अपनी दाढ़ से विक्षुब्ध कर दिया था बाण से विदिर्ण मस्तक वाले हाथियों के मुक्ता फल आकाश से गिरते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो रात में भूतल पर तारे बिखर रहे हों मैथिलेंद्र प्रद्युम्न ने अपने बाणों से उस महासमर में सारथी रथी एवं रथों को उसी तरह मार गिराया जैसे वायु अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को धराशाई कर देती है उस समय दुर्योधन बार बार अपने धनुष को टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने उस युद्ध में दस बाणों को प्रद्युम्न पर छोड़ा किंतु यादवेश्वर भगवान प्रद्युम्न ने उन बाणों को अपने ऊपर पहुँचने के पहले ही काट गिराया तब दुर्योधन ने पुनः प्रद्युम्न के कवच को अपना निशाना बनाकर सोने के पंख वाले दस सहायक चलाए वे सहायक प्रद्युम्न के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए तत्पश्चात सहस्त्र बाण समूह द्वारा प्रहार करके धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र महावीर दुर्योधन ने प्रद्युम्न के रथ के सहस्त्र घोड़ों को मार डाला फिर सौ बाणों से प्रत्यंता सहित उनके उत्तम धनुष को भी खंडित कर दिया प्रद्युम्न उस रथ को त्याग कर तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठे उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दे हुए धनुष को हाथ में लेकर उस पर विधिपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान करके उसे अपने कान तक खींचा फिर बाहुदंड के वेग से उस बाण को दुर्योधन के रथ के नीचे धसा दिया वह बाढ़ दुर्योधन के रथ को ले उड़ा और दो घड़ी तक उसे आकाश में घुमाता रहा तत्पश्चात जैसे छोटा बालक कमंडलों को फेंक देता है उसी प्रकार उस बाण ने दुर्योधन के रथ को, को आकाश से नीचे गिरा दिया नीचे गिरने से वह रथ तत्काल चूर चूर हो गया उसके सभी घोड़े सारथी सहित मृत्यु के ग्रास बन गए महाबली धतराष्ट पुत्र सत्काल दूसरे रथ पर जा बैठा उसने दस सायकों द्वारा युद्धभूमि में प्रद्युम्न को घायल कर दिया उन सायकों से आहत होने पर भी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न फूल की माला से मारे गए हाथी की भांति तनिक भी विचलित नहीं हुए उन्होंने श्री कृष्ण के दिए हुए कोदंड पर एक बाण रखा और उसे चला दिया रथ सहित दुर्योधन को लेकर जो ही महाकाश में पहुंचा त्यों ही प्रद्युम्न का छोड़ा हुआ दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा उसने अश्व तथा सारथी सहित उस रथ को लेकर राज मंदिर के आंगन में आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार लापटका मानववायु ने कमल कोष को इसको उड़ा कर नीचे डाल दिया हो उस रथ को वहां गिराकर वह बाढ़ रणभूमि में प्रद्युम्न के पास लौट आया नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया दुर्योधन मुख से रक्त बमन करता हुआ मूर्छित हो गया इस प्रकार से गर्गसहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में यादव कौरव युद्ध का वर्णन नामक बीसवां अध्याय पूरा हुआ